गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित से नंदनंदन बंदेराधिका चरणोद गोपीजनो सामूत बिंदव मनोहर के पास वाचा कल्पतरुशान पावन वैष्णव लंगे परन्दाई तुष पिया वै केशवस्य भक्तिपदे देवी सत्वी नमो नमः नारायणो नम नारायण नमस्कृतन वनत्तम देवी सरस्वती जो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अभद्र प्रकाशने च छदाक्त गुर्भोक्ति भक्ति सदा तेथास प्रमदाभव बवीष तीर्थस्पिन तरण्य भीताति हम पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुर चरनविंद दुस्तज सुपीतराजक्ष धर्मीष्टाज वचसा जदगा मेकदीत महापुरुषते महापुरशते चरनाविंद त्दपल्लवनकमणि छटाया विस्फुजीत किमी गोपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग्रस सागर सारूर्ति साराधि काम कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्यवनेद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे अजानुंबित भुजौ कनुकाबद संकर्तनकमलायताक्षजुधपाले जगप्रियकुबार हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 मुक्तिं मुक्तिं च च मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपे सदा नंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरी निरंतर तवाम भाग नारायणोप्रियमन मदापारम वसीपुरपदी भजवीश्वनाथ बागीष वदने लक्ष यृदय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 अज्ञानन आवृत ज्ञानम तेन मुझती जंतव अज्ञान का नाम ही तो संसार है अज्ञान का कारण संसार है और ऋत ज्ञाना मुक्ति ऋते ज्ञात न मुक्ति संसार दुख जलधपति तो सका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 हमारा ये दुखों का कारण क्या है कहाँ जाएंगे सौरी छोड़ने का बाद क्या स्थिति होगा मैं अगर ये होश नहीं है तो आदमी कहलाने का योग्य नहीं है बहुत सुंदर शास्त्र में बहुत सारे बात है ऋत्य ज्ञानात्मा मुक्ति ज्ञान के बिना कभी मुक्ति होता ही नहीं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 भगवान कौन है भगवान का साथ हमारा क्या संबंध है हमारा साथ माया देवी का क्या, क्या संबंध है माया देवी भगवान का साथ क्या संबंध है तमाम दुनिया का साथ हमारा का संबंध है सुबह तमाम ये जो सेंस ऑफ रिलेशनशिप संबंध ज्ञान जो है भरपूर जब तक संबंध ज्ञान नहीं पैदा होता तब तक सेवा के लिए कोई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 नियतम करू कर्मो कर्मयायो ही अकर्मण शरीरयात्रा भी चौथे न प्रसिद्धित अकर्मण तुम्हारा शरीर यात्रा भी संपन्न होना संभव नहीं तुम्हारा शरीर यात्रा संपन्न होना भी संभव नहीं होगा अगर तुम कर्म छोड़ दोगे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 इस बारे में चर्चा हुआ बहुत नियत कर्म कौन है नियतम कुरुकर्मों ये जो है नियत कर्म कर्मों कर्मो करने के लिए नियत कर्म क्या चीज है मैंने नियत कर्म क्या चीज़ है इसका बारे में बोला देखो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 इधर लिखा नौ नंबर श्लोक में तीसरा उद्याय योग्यार्थात् कर्म नो अत्र लोकवय कर्म बंधन तदर्थ कर्मो क्वती मुक्त संगो सामचार योग्यों के कारण तुम कर्म करो ये ठीक है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 तुम अभी ये बोल रहे हो कभी वो बोल रहे हो वैमिश्रेणो व्याख्यनो ये व्यमिश्रो अर्थात कभी ये बोल रहे कभी ये बोल रहे हो ऐसे मेरा मन भ्रमित हो जाता है तदेकम मद अनिश्चितम जेनो श्रेणो श्रेयो अहम अपनुआत एक बताओ उस टाइम भगवान ने बताए देखो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 थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा समझा मेरा बात थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा लेकिन एक ही तुम ये मत सोचो कि दोनों तुम्हारा अंदर में जो भाव है यू क्यों ये क्यों करेगा ये क्यों करेगा ज्ञान के द्वारा ये अगर हो जाए गहनाशय के तो हमारा ये युद्ध करने का क्या दरकार है कर्मों में क्यों हमको जोर जबरस्ती लगाते हो तो यहाँ जो हैं सुंदर बताएं जो ग्यार्थात्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 उन्हें नहीं देंगे बार बार असों को चुरा के लिए आ रहा है पासंडी रूप में ये कर रहा है वो कर रहा है जो में बाधा अल्लाह रहा है बस उसका पृथ्वी महाराज का लड़का उसको एकदम मारने के लिए क्या है? उसको शेष खत्म कर देंगे इंद्रो भागे इंद्रो को एकदम आख बहुत सारे विषय है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 तो एक सौ योग्य किया छोड़ दो क्या तुम्हारा क्या घाटा जाएगा तो पृथ्वी महाराज मान लिया ठाकुर जी यहाँ मान लिया ठीक है नया नंबर यज्ञो रहे योग्यो वही जोगो वही विष्णु भगवान का लिए योग्य किया जाता वो जोगो परफेक्ट है बाकी जो जोगो अपना फायदा के लिए किया जाए तो वो बंधन की कारण ही होता है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 सूक्ष्म और तो है भगवान का संतुष्टि के लिए किया जाए युग है जो भी और तमाम दुनिया में जो कर्म कर्मय चल रहा है तमाम दुनिया ये जो पूरा वर्ल्ड में सब काम में लगे हुए है करोड़ों करोड़ों आदमी सब काम में लगे हुए कहाँ से बड़ा यज्ञ चल रहा है फैक्ट्री चल रहा है कहाँ ये चल रहा है वो चल रहा है पारे कर्मय चल रहा है कर्मयोगो मतलब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 है ना और वर्णों और आश्रम का जो व्यवस्था पक्का था तब तो कह नहीं किया शूद्र लोग उनका सेवा आए चार तीन वर्णाश्रम का सेवा करना चारों वर्णों का सेवा करना शुद्ध का मैंने शूद्र का भी जो सेवा का निर्णय है मतलब शूद्र का सुबह शूद्र करे उसको लेकर चार ब्राह्मण का क्षत्रियों का वैश्यों का वो तो यही है, है सारे सेवा करना है इसका धर्म है वैश्य का धर्म है वाणिज्य आदि करके अर्थनैतिक जो उन्नति देश का साधन करना और और क्षत्रियों का है इस समाज का रक्षा करना समाज संसार को रक्षा करना ये सब सारे है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 लेकिन जब आप भगवान का सेवा में आत्मसमर्पण तो कर दोगे तब आपको ही ऋण आपका ऊपर नहीं आएगा देवर्षि भूतात्मनम पीतिनम नायम ऋणी चराजनो नारद जी कह रहे अगर ये जो, जो भूतऋण पित ऋण सब कुछ है ये आपको ऊपर आएगा नहीं क्यों आप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 सहो यग्य प्रजा सृष्टा पुरोवाचो प्रजापति अने प्रसविष्यध्यमेव इष्ट कामधुक् प्रसविष्यध ये जो है अर्थात तुम लोग वृद्धि प्राप्त हो भागवत में आता है तीसरा स्क में दूसरा स्कंद में सुंदर प्रसंग आता है वृद्धि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 उत्तर विधि प्राप्त हो ये जोग जो है ये तुम्हारा अविष्टो सिद्धि करे करें देवा नावता भावंत वह परस्पर श्रीयो हो परम अवापसथ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 तो ये जो हैं योगो योगों द्वारा तुम लोग देवता लोगों को घृता आदि प्रदान करो संवर्धना करो और देवता लोग आदि के द्वारा चंद्रो क्या करता है औषधि वनस्पति इसका समृद्धि कौन करता है चंद्रमा चंद्रमा नहीं आए तो कुछ नहीं होगा सिर्फ सूर्य रहने से होगा नहीं इतना सारे औषधि है जब गॉँव आदि धान सब सब इसका औषधि को संवर्धना जितना सारे औषधि है लता पता सब औषध सब आयुर्वेदिक सब चंद्रमा क्योंकि उसका पास अमृत है ना बड़सता है सिर्फ शिव सूर्योदय तो होगा नहीं तो ऐसा करके देवता लोग बिष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को संवर्धना करे बिष्टि दे दिया को सहायता कर दिया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 ये समझो कि देवानु भावयता ने नवा भावयंतु व परस्परम भावयंत हो श्रेय परम अवाप सथ परम अवाप ऐसा करके तुम्हारा श्रेय लाभ होगा अब श्रेयो ये जो शब्दों व्यवहार किया गया इसके द्वारा इंगित किया गया भगवान प्रे तुम्हारा उद्देश्य नहीं है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 सबका पीछे जो सूक्ष्म उद्देश्य है जो फाइन मोटिव इसको भक्तिवीनो ठाकुर जी ने सुंदर करके व्याख्या किया जब श्लोक आएगा हम व्याख्या करेंगे अभी थोड़ा टच करेंगे भक्तिविनो ठाकुर सुंदर बताया विश्वनाथ चौकवतीवाद का टीका जी टीका का ऊपर आधारित करके भक्तिवीन ठाकुर सुंदर बताते हैं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 ऐसा करके चिल्ला रहे और बोले जितना खाना है खा नहीं देंगे आप हम महादेव गुस्से पीछे से देख रहा है माधव गुस्से में पीछे से देख रहा है बड़ा प्रेम भाव है ये धामवासी है पीछे से आया आके वो ब्रह्मचारी के इधर हाथ दिया ऐसा करके तुम प्रसाद पाए हो हाँ गुरुजी हम पा लिया और पाओगे और पाना है तुमको ना ना गुरु जी पा लिया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 और चैतन महापो का भाव ऐसा तो राधा रानी का भाव लेके आए ऐसा भाव हो गया विगलित भाव तब उसका बाद जब होश में आए तो चैतन्य महापो पूछते राय महाशाय राधा रानी का भाव उसका बात कैसा हुआ है स्वरूप गोसाई बोले देखोगे राधा रानी का भाव कैसा हुआ और हाँ हाँ देखेंगे तुरंत एक आयना ले कर सामने धर दिया आयना को लेके फेंक दिया छी छी छी छी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 वो से वृद्धि प्राप्त तो होते रहेंगे है ना? उसका बात कह रहे हैं इस्टानो भोगाना, इस्टानो तो जो इष्टानोभ इष्टानोभगानो ही वो देवा तोइर तो अप्रदायभ्यो जो भुंगते स्तेन एव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 वो अगर आप देवताओं के बिना दिए आप खाओगे तो आपको चोर माना जाएगा स्त्य एवसे इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यंत योग्य तोइर दत्तानो इदत्ता यो भूंगते स्त्य न एवस उसको चोर माना जाएगा वो चोर है क्योंकि वो बिना दिए दान किए खा रहा है आज जो लोग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 जैसा भी है कंठस्थ तो करता है भावग्राही जनार्दन है तो यज्ञ का जो अवशेष अगर पाओगे तो आपका जो किलवी जितना सारे पाप आदि है आपका नाश हो जाता ऐसा तो नियम है कि भगवान को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 प्रकारांतर तो में घुमा फिराकर कर ठाकुर जी का ही सेवा के देखने में लगेगा पानी पीने के लिए एक आया है एक आदमी लेकिन रंथी चिंता कर रहे तो हमारा ठाकुर जी ये रूप पकड़ करके आए हैं ठाकुर जी आए हैं इस रूप पकड़ के, है तो सभी ठाकुर जी तो है सर्वम खलिदम ब्रह्मो इसका माने क्या है सब कोई का अंदर ठाकुर जी है तमाम ब्रह्म तमाम ये जो धूलि पत्थर आदि जो देख रहे जो तमाम चात सीधारे पेड़ पौधा कुछ भी ऐसा वस्तु नहीं जो बिना ब्रह्म है सब ब्रह्म वस्तु है ब्रह्मभूत प्रसन्यात्मा न शोचती न कंखति, समो सर्वेश भूत मद्भक्ति लवते परम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 उसको जुमा दिया वो गाली दे रहा है कोई तुम्हारा कोई ये नहीं है तुम कहाँ रखा हो लो भंडारा कैसे होगा सन्मान जाएगा इतना आदमी पधारे वो तो थर थर कापने लगे जी राम जी क्या होगा हे हनुमान जी तुम्हारा ही है शरण में आया क्या करें हम आ तुरंत महाराज कहाँ से एक पंजाब का आदमी आया ए, कितना लाखों का सामान लेके भरपूरे ताल तेल डाल सब आगे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 बो कृष्ण बाबा जी बांशीदास बाबा जी महाराजा सही क्यू आर नहीं लगाते थे, थे कोई गौ माता आके कुटिया के अंदर में अपना मुंह को अंदर कर दिया और देखो उधर बड़ा बड़ा फल है केला आदि सब खाना शुरू कर दिया अब बाबा जी माँ माला कर रहे है और देख रहे हैं, खा रहे खा खूब खा खूब खा किसका खाना कौन खा रहा है खा खूब और मुंशीदत्त बाबा जी बंगाल भाषा ढाका एक ढाका में एक तो, एक किस्म का बंगाल होता है बंगाल भाषा बहुत मजादार भाषा एक चौराहे दे या एक चौराए ने, खा खा खूब खा कैटा दया और कैठा न ढाकाई भाषा बहुत सुंदर तो ये बोलना आसान है ये अनुभव करना बहुत कठिन है बहुत कठिन जो भी है आज का चर्चा यहाँ तक रहे